मुस्कुराते आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए जैसे कि ग्लोबल सब का सुंदर कार्यक्रम माउंट आबू शांतिवन में चल रहा है और पूरे देश से जो है भारत देश से लोग आए हुए हैं अलग अलग राज्यों से और सभी से आपकी मुलाकात हो रही है तो आइए अब जबलपुर के हमारे विशेष मेहमान आपसे मुलाकात करने वाले हैं सतीश अग्रवाल जी तो उनसे बातें करेंगे तो आप सभी की तरफ से सतीश जी का बहुत बहुत स्वागत जी आपका धन्यवाद कैसे हैं आप सर बिल्कुल ठीक है सतीश जी बताइए अपने बारे में जी मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ जी एक छोटा सा तहसील है श्रीधाम गोटे गांव अच्छा अच्छा वहाँ मैं निवास करता हूँ और मैं राजनीति से भी हूँ अच्छा मैं वहाँ म्यूनिसपल कारपोरेशन में लगातार जी जी निर्वाचित हो रहा हूँ क्या बात है क्या बात है तो आपका एक्टिविटीज क्या क्या चलते हैं आपका बिजनेस है, है या राजनीति के साथ पत्रकारिता से भी मेरी रुचि रही है अच्छा अच्छा अच्छा और मैंने भोपाल से बैचुलर ऑफ चंद्रिजा हाँ हाँ यह हाँ हाँ बहुत बढ़िया बहुत सुनिए तो अभी वर्तमान समय में किस तरह के जो है सिचुएशन है क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पर और आ, ब्रह्मा कुमारी से आपका कैसे जुड़ना हुआ जी, मैं जहाँ पर रहता हूँ बोटे गांव में जी जी जी लगभग दस से बारह वर्ष पहले एक उस समय के एक लोक नाम जिनका था डाकू पंचम सिंह तो बिल्कुल यहाँ भाई जी है उनके कोटे गाँव में एक कार्यक्रम हुआ था और मैंने एक आम नागरिक के रूप में महसूस किया कि जब इतने बड़े दुर्दांत व्यक्तियों का कल्याण हो रहा है कल्याण हो रहा है उनका हृदय परिवर्तन हो रहा है तो इनके बारे में जान तो, ना तो चाहिए की ब्रह्म कुमारी जी है क्या बिल्कुल बिल्कुल जब जब भी महिला सशक्तिकरण की बात होती थी वहाँ हमारी ब्रह्मा कुमारी मीना बहन जी कार्य करती हैं गोटे गांव में तो मैं उनको देखता हूँ कि एक अकेली महिला जिसने न केवल भवन वनवा लिया जिसने वहाँ के राजनीतिक विवादित लोगों को एक मंच पर खड़ा किया उनको सभी भाई के रूप में इकट्ठा किया और मैं जब उन्होंने देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ तो मुझे बताया गया माउंट आबू में भी जो अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय है वो भी केवल महिलाओं के द्वारा अधिक बिल्कुल संचालित संचालित विश्व में सबसे बड़ा उदाहरण है और इस भावना से प्रेरित होकर कहीं कहीं मेरा मन हुआ कि एक बार जाके यहाँ <laughs> जी, जी, जी। आकर आपको कैसा लग रहा है क्या फील मैंने कर तो एक बात मुरली में देखी मैं नियमित सदस्य तो नहीं हूँ लेकिन कुछ शब्दावली जो आती है लोगों की सुनाई मैंने एक चीज महसूस की कि व्यक्ति को जीवन में कंप्लीट होना चाहिए सही बात है एक व्यक्ति के मन में केवल अच्छे विचार पैदा हो होने से कुछ हूँ वो उसको संप्रेषित न कर पाए जी जी जी तो मेरा यह मुरली में लगा कि एक व्यक्ति के मन में अच्छे विचार भी पैदा हो वो विभिन्न माध्यम से विचारों को लोगों तक पहुंचा पाए जी यही मतलब कौशल है और यहाँ कि मैं समझता हूँ ये वाणी का प्रभाव मैंने मुरली में देखा जी जी जी वास्तव में लोगों को आना चाहिए <laughs> जी जी जी Uh, सतीश जी काफ़ी सुंदर एक्सपीरियंस आपने किया है और जो मुरली यानी पॉजिटिव थॉट्स का सुंदर एक बहुत ही सुंदर शब्दावली है जिसके माध्यम से उसको महावाक्य कहते हैं प्रभु का महावाक्य कहते हैं और वो साधारण शब्द नहीं है जिसे आपने सुना वो भगवान के उचारे हुए महावाक्यों को सुना जो आपको आ, अंतर से जो है जकजोर दिया होगा कि मनुष्य को कम्प्लीट होना चाहिए संसार की एक बड़ी विडम्बना है कि आज कोई भी कम्प्लीट नहीं है लेकिन हर व्यक्ति ये समझ के चलता है कि मैं कंप्लीट हूँ और फिर ऐसे में बड़ा गड़बड़ हो जाता है संसार में परिवर्तन मुश्किल लगता है तो इसीलिए हमें जो है परिवर्तन के डांचे को समझने के लिए खुद को समझना है और उस ईश्वर के महावाक्यों में जो बातें गाइडलाइन के रूप में मिल रहा है उसे आत्मसात करते हुए अपने जीवन को परिवर्तन करना है तो सतीश जी जाते जाते एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे आप मैं तो इतना संदेश देना चाहता हूँ कि कुछ बातें शब्दों से नहीं समझी जा सकती जी कल मैंने ओम म्यूजियम में जो प्रदर्शनी देखी दी, जी बिल्कुल और मैंने देखा कि बताया गया कि सभी का खून यहाँ रखा है <laughs> कौन बिल्कुल बिल्कुल मुसलमान का कुछ नहीं तो वास्तव में देख के एक बात तो महसूस हुई आ, कि जितने रिश्ते हम लोगो के आने के बाद तय हुए है बाबा की जो रचना है उसमें कोई भेदभाव नहीं, नहीं। उसने भाई भाई के रूप में हम सबको बनाया है नहीं। नहीं। तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि ब्रह्मा कुमारीज की जो विभिन्न माध्यम से जो ज्ञान वर्धक बाबा की बातें हैं कभी कोई पतली पत्रिका भी लोगों को मिलती उसको प्रसाद के रूप में व्यक्ति एक बार स्वीकार कर ले है बदल जाएगा मैं सभी का अभिनंदन करूँ जी सतीश जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत सुंदर भावनाएं आपने व्यक्त किया और मैं चाहूँगा कि ईश्वर की कृपा बनी रहे और इन्हीं सुंदर भावनाओं के साथ आपका जीवन व्यतीत हो सबके लिए आप कल्याणकारी बनकर जबलपुर जाएं और वहाँ पर एक फरिश्ते की तरह लोगों की सेवा करें ऐसी शुभाशा तो मित्रों आज के इस एपिसोड में जहाँ पर सतीश जी को सुना कहीं ना कहीं आपको जो है एक अंतर मन से एक खिंचाव हुआ होगा तो उस खिंचाव की तरफ ध्यान दें उस पर काम करें ऐसी शुभाशा और आप सुनाए हैं रेड वन वन जीरो रहो मुस्कराते रहो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 नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर एक बार ब्रेक के बाद और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और विनय अग्रवाल जी हमारे साथ हैं उनसे हम लोग बातें करने वाले हैं विनय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे हैं आप अच्छा जी जी जी तो आप बताइए हमारे श्रोता बंधुओं को आप अपने बारे में मैं विनय ग्रोवर मैं बेंगलोर से हूं सो तो मैं सीनियर वीपी ऑफ इंजीनियरिंग एज अ जॉब में काम करता हूं हु हु कोटक महिंद्रा बैंक में अरे वाह सो तो मैं काफी बड़ी टीम हूं काफी लोग हैं काफी सीनियर से अरे वाह इससे पहले मैं Amazon और Samsung में था अरे वाह तो मैं हमेशा में रिसर्च में तो था हां हां मैंने काफी रिसर्च काफी प्लेटेंट्स करवाए साइंस में काफी बट यह है कि अभी कुछ चार पांच सालों से ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा क्या था तो मैं वहीं अच्छा, अच्छा। पर हाँ हाँ हाँ तो वहाँ पे मैं डायरस में तो मैं काफी शरदर था बिल्कुल बिल्कुल तो अब मैं इंडिया वापस आ गया हूँ तो मेरे दूसरी बार बाबा के पास आया है जी जी काफी अच्छा लगा जी जी, जी। विनय जी मैं चाहूँगा कि जो एक छोटा सा एक्सपीरियंस हल्का सा मेडिटेशन का आप सुनाइए <laughs> तो मेरे बहुत साक्सपीरियंस है जी जी जी। so, uh, का तो एक अलग ही प्रभाव है मेरे जीवन में तो इससे मुझे काफी uh, एक परिवर्तन आया है अच्छा सुबह में हम्म हम्म मॉर्निंग उठ फिर भी आप कर सकते हैं तो मैं सुबह उठता था फिर उठ के मैं पंद्रह मिनट बाबा का गीत लगा के मैं पंद्रह मिनट करता था तो काफी अलग हीस एक अलग थॉट प्रोसेस और जीवन में कैसे उस चीज प्रति लाइक काफी अलग प्रभाव आया मेरे लाइफ में मैं, जब भी मैं स्ट्रेस हो जाता हूँ ऑफिस में काम के कारण ट्रैफिक कंट्रोल भी ऑन करते हैं। अरे वाह। मैंने ट्रैफिक कंट्रोल भी लगाया हुआ है, तो समय-समय पे वो भी बचता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बट अगर समय नहीं हुआ, मैं काफी स्ट्रेस हूँ, तो मैं किसी दो मिनट अपने कैबिन में मेडिकेशन कर लेता हूँ, तो काफी तो उसे फर्क पड़ रहा है। जी क्री चलिए विनायश जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से आप जो है चलते फिरते उठते बैठते अपने आप को अटेंशन दे रहे हैं ट्रैफिक कंट्रोल करना माना खुद पे अटेंशन देना है बहुत ही अच्छी बात और अमृत वेला अथर्थ आपने कहा ब्रह्म मुहूर्त में चार बजे उठकर कर बजे तक बैठना होता है तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं पंद्रह मिनट बीस मिनट भी बैठें यह भी एक आदत बन जाती है तो धीरे धीरे आप जो है अपने कॉन्शस पर कितना विजय पाते हो उतना ज़्यादा टाइम आप लंबा बैठ सकते हैं तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको मंगल कामनाएं है करते हैं और मैं चाहूंगा कि आप रेडियो से जुड़े रहें कुछ न कुछ आपकी जो सेवाएं हैं हम लेते रहें <laughs> भी आ, कुछ भी कुछ आपको के आ, आ, के में जी जी जी पे मुझे मुझे अभी स्पेशली इस बार ट्रिप बाद कि रहेंगे बिल्कुल बिल्कुल पे काम करने की बहुत है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी सेवाओं को जो है यूज करना चाहेंगे रेडियो के माध्यम से और आगे बढ़ाएंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू सो मच विनय जी, भी जी। भी बहुत सारी शुभकामनाएं थैंक यू या आप मैं है रेडियो माधु वन वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ एम सुनते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 नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर एक बार ब्रेक के बाद बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं और अभी हमारे बीच विजेंद्र जी हैं उनसे हम लोग बात करेंगे विजेंद्र धवन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत बहुत स्वागत है आपका विजेंद्र जी कैसे हैं आप बहुत बढ़िया नमस्कार नमस्कार मेरा नाम है मैं जॉइंट टेक्निकल एजुकेशन एंड इंडस्ट्रियल पंजाब में। अरे वाह तो ये हमारे पास अराउंड 400 इंस्टीट्यूशंस हैं अरे वाह जिसमे बच्चे टेक्निकल कोर्सेज करते हैं क्या बात है क्या बात है हमें मौका मिला आपका समिट का तो के के हम ये समीट करें। हुँ, तो, हुँ। तो यहां से सीख बच्चों बच्चों, में इस चीज का जो प्रसार है है, वो बहुत जरूरी हम्म हम्म हम्म उसके लिए करना, जी जी तो अभी दो दिन हो गए आपको शायद <laughs> तो आप क्या लर्न कर रहे हैं क्या सीख रहे हैं बहुत ही बढ़िया मेडिटेशन तो, तो जी जी बाबा ने किया है जो तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन कर रही हाँ जी तो तो जी, नहीं जी। नहीं कर नहीं। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बहुत ही बढ़िया आपको लग रहा है यहाँ पर आके और आपका इंस्टीट्यूशन है तो निश्चित तौर पे बच्चों के लिए ये मेडिटेशन जो है बहुत काम आएगा अगर उनको एक सिलेबस के रूप में मॉर्निंग प्रार्थना होती है उस समय अगर आप इस चीज को इनक्लूड करवाते हैं बस 15 मिनट भी दे देते हैं तो उससे बच्चों का मनोस्थिति पर असर हो सकता है और एक बार समझ पैदा हो जाए कि ये जो है मेडिटेशन कैसे किया जाता है इसको किसके लिए किया जाता है वो क्लियर हो जाए तो फिर चीज़ें जो है बहुत आसान हो जाए मेडिटेशन का मतलब है माइंड जी जो माइंड इज़ इज़ विदाउट एवरीथिंग फाइन उटिटिंग बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूँगा कि यहाँ के जैसे कि आज के समय में जो चीजें चल रही हैं उन सभी चीज़ों को देखते हुए लगता है कि हमें इस ओर आना चाहिए है ना हर को आना चाहिए तो ये एक इनसाइट है हमारे पास लेकिन इसको यहाँ आने के बाद तुरंत तो सब चीज़ें यहाँ का वातावरण आपके ऊपर अफर असर हो रहा है लेकिन जैसे ही आप फिर पंजाब चले जाएंगे तो <laughs> तो वहाँ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ख़ुद को कि मुझे मेडिटेशन करना है यहाँ तो सब मेडिटेशन करने वाले हो है वो अपने आप करवा ले रहा है इट इज़ हैपनिंग और वहाँ जाने के बाद आपको करना पड़ेगा तो वो चीज़ों को थोड़ा टेंशन देना है तो विजेंद्र जी जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक मैसेज सबके लिए क्या बताना चाहेंगे मैसेज तो बाबा का मैसेज ही इतना क्लियर है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस मैसेज को तो बहुत अच्छी तरह से सब कर रहे हैं जी जी हमारा तो यही है कि हम बहुत थैंकफुल हैं ऐसी इंस्टीट्यूशंस के ऐसी एन के ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के जो ये एफर्ट करके और आजकल की लाइफ में इतना स्ट्रेस है और फोकस नहीं है प्रॉब्लम्स है तो एक कम्यूनिटी बना के उसमें जो काम कर रहे हैं इससे तुरना चाहिए सबको जी जी जी विजेंद्र जी बहुत ही सुंदर भावनाएं आपने व्यक्त किया और मैं चाहूँगा कि आपके पास ये सुंदर भावनाएं जो ओरा आपके पास अभी इर्द गिर्द आपके पास हैं मैं चाहूँगा इसे कैप्चर आप पंजाब तक ज़रूर ले जाएं और उसे परमानेंट अपने अंदर जैसे कि किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं वैसे इस ओरा को अपने अंदर इंस्टॉल करके रखिए और आपके द्वारा कहे गए शब्दों का जो है बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर हो और वो भी मेडिटेशन सीखे और अपना फ्यूचर ब्राइट करें देश के लिए अपने लिए काम करते रहें ऐसी शुभ आशा के साथ फिर मिलते हैं सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय भारत ओम शांति Madhuraadi patte akilam madhuram. Madhuraadi patte akilam madhuram. Akilam madhuram akilam. madura adipate rakilam maduram madura adipate rakilam maduram madura adipate rakilam maduram madura adipate rakilam maduram akilam maduram akilam maduram madharam may thuram vadanam maduram नयनम हसीत मधुर अदरम मधुर वदनम मधुर नयन मधुर हसीत मधुर अदरम मधुर वदनम मधुर नयन मधुर हसीत Madhuram, Madhuram, Madhuram, Vadhanam Madhuram, Nayyanam Madhuram, Asitam <imitation> Madhuram, Thidaam Madhuram, Gamanam Madhuram, Maachuraadi pete rakhilam Madhuram, Thidaam Madhuram. avanam maduram madura मदरम मधुरम वदनम मधुर नयनम मधुरम हसीत मधुर हृदय मधुरम गमनम मधुर मधुराधिपकेल मधुर मदरम मधुर वदनम मधुर नयनम मधुरम हसीत मधुर हृदय मधुरम गमन मधुर मधुराधिपते किल मधुर तम तक तक तक तक तक तक तम दानुधनम तरिता तरिते तक जम तकुंदा तक तक तक तम दानुधनम तरिता तरिते तक जम तकुंदा तक तक तक तांतुंगा ततुंगा दरिदा जनुत दिवध दिवक्ता चढ़ गणत जनुत दिवितिता चढ़त तत्व गणत जणत दिवित दिता चढ़ नृत्यम मधुर सख्यम मधुर मधुराधी नखिलम मधुर नृत्य मधुर ख्यम मधुरम मधुराधिपतेखिम मधुर नृत्य मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपतेखिम मधुर नृत्य मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपते मधुर व वेणुर्मधुरोणुर्मधुर पाणीर्मुरा पाद मधुर तृत्यम मधुरम सख्यम मधुर मधुराधिपतेर कि मधुर वेणुर्मधुरोणुर्मुर पाणीमधुर पाद मधुर तृत्य मधुरम सख्यम मधुर मधुराधिपतिरल मधुर दींदी तुद नदी कटना Narudir dani dithilana dream dream tananavudana dream tadhirana. Narudir dani dithilana dream dream tananavudana dream tadhirana. Narudir dani dithilana dream tananavudana dream tadhirana. Narudir dani dithilana dream dream tananavudana dream tadhirana. Narudir dani dithilana da janu daga dream jida daga dargida da dream. Tadadi, tadida, dum, kita dum, tadida, dum, tadadi, mi tadadi, mi tadadi, no tadigina, to tadigina, to tadigina, to tadigina, to. Kudiyam maduram, sakiyam maduram, madurai padai rakilam maduram. Kudiyam maduram, sakiyam maduram, madurai madhur padai rakilam maduram. Atta jam, atta.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 Takadi, taki takadi, ki tachom, taki chino tom, taki chivi, taki chivi, taki chivi, taki gana tom, taki gana tom, taki gana tom, taki gana tom. Sakyam maduram, sakyam maduram, madurai pati akilam maduram. Sakyam maduram, sakyam maduram, madurai pati akilam maduram. am maduram peetam maduram pitam maduram pitam maduram puktam maduram suttam maduram roopam maduram dilakam maduram madura divam nidra cinam maduram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 स्व शिव